संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व इंद्र का गंथर्व राज को भेजकर मरुत्व को भय दिखाना और संवर्त का मंत्र बल से सब देवताओं को बुलाकर मरुत का यज्ञ पूर्ण करना इंद्र ने कहा यह ठीक है कि ब्रह्म बल सबसे बढ़कर है ब्राह्मण से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है किंतु मैं राजा मरुत्व के बल को नहीं सह सकता उनके ऊपर अवश्य अपने घोर वज्र का प्रहार करूंगा गंधर्वराज धृतराष्ट्र अब तुम मेरे कहने से वहां जाओ और संवर्त के साथ मिले हुए राजा से कहो, राजन आप को अपने का आचार्य बनाइए अन्यथा देवराज इंद्र आपके ऊपर घोर वज्र का प्रहार करेंगे इंद्र के आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र राजा मरुत के पास गए और उनसे इंद्र का संदेश इस प्रकार कहने लगे महाराज मैं धित्राष्ट्र नामक गंधर्व हूं और आपसे देवराज इंद्र का संदेश सुनाने आया हूं। संपूर्ण लोकों के स्वामी इंद्र ने कहा है कि आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाइए यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आप पर भयंकर वज्र से प्रहार करूंगा मरुत ने कहा गंधर्व राज आप इंद्र विश्व देव और अश्विनी कुमार आदि सभी देवता इस बात को जानते हैं कि मित्र के साथ करने वाला ब्रह्म हत्या के समान महान पाप लगता है उससे छुटकारा पाने का संसार में कोई उपाय नहीं है अतः मेरा यज्ञ तो अब सम्वर्त जी ही कराएंगे बृहस्पति जी देवताओं और बद्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र का यज्ञ करावे इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूंगा और न इंद्र की ही गंधर्व राज ने कहा राजन इंद्र आकाश में गर्जना कर रहे हैं उनका भयंकर सिंह सुनिए जान पड़ता है अब वे आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं अतः आप अपनी रक्षा का उपाय सोचिए इसके लिए यही समय है। गंधर्व के ऐसा कहने पर राजा धृतरा ने आकाश में सिंहनाथ करते हुए इंद्र की आवाज सुनकर तपहपरायण संवर्त मुनि से कहा वे प्रभर मैं आपकी शरण में हूँ और आपके द्वार अपनी रक्षा चाहता हूँ अथा आप कृपा करके मुझे अभ्य ध्यान देखिए ये इंद्र को प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं इनके भयंकर से हमारी के सभी सदस्य थर्रा उठे हैं। सिंह ने कहा राजन, इंद्र से भय न करो मैं इस स्तंभनी विद्या का प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आने वाले इस भयंकर संकट को दूर किए देता हूँ विश्वास रखो और इंद्र से पराजित होने का भय छोड़ दो मैं अभी उन्हें स्तंभित करता हूँ तथा संपूर्ण देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी मैंने छीन कर दिए हैं मरुत ने कहा वे पर आंधी के साथ ही जोर जोर से होने वाली वज्र की भयंकर गर्गराहट सुनाई दे रही है, है। शांति नहीं है समृत तो ने कहा राजन तुम्हे इंद्र के भीषण वज्र से तो कदापि भय नहीं करना चाहिए मैं अभिवायु का रूप धारण करके इस वज्र को निष्फल किए देता हूँ इस भय को छोड़ो और मुझसे दूसरा कोई वर मांगो बताओ तुम्हारी कौन सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूं? मरुत ने कहा ब्रह्महर से अब ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे इंद्र मेरे में और अपना भाग ग्रहण करें साथ ही अन्य देवता भी आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं तथा सब लोग एक साथ सोम रस का पान करे तदनंतर सम्वर्त ने अपने मंत्र बल से समस्त देवताओं का आवाहन किया फिर तो इंद्र अपने रथ में अच्छे अच्छे घोड़े जोड़कर देवताओं को सांस लेकर ने अपने पुरोहित संवर्त मुनि के साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और बड़ी प्रसन्नता के साथ शास्त्रीय विधि से उनका अग्र पूजन किया संवर्त ने कहा देवराज आपका स्वागत है आपके सुभाग मन से इस यज्ञ की शोभा बढ़ गई मेरा द्वार मेरे द्वारा तैयार किया हुआ यह प्रस्तुत है अब इसका पान कीजिए मरुत ने कहा सुरेंद्र आपको मेरा प्रणाम है आप मुझ पर कल्याण में दृष्टि रखिए आपके पधाने से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया ये संवर्त जी मेरा यज्ञ करा रहे हैं इंद्र ने कहा नरेंद्र आपके गुरु संवर्त जी को मैं जानता हूं ये बृहस्पति जी के छोटे भाई और तपस्या की धनी है इनका तेज दुस्सा है इन्हीं के उनका स्वयं ही उपदेश दीजिए तथा स्वयं ही सब देवताओं के भाग निश्चित कीजिए सम के योग कहने पर इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग अत्यंत समृद्ध एवं चित्र विचित्र ढंग के अच्छे अच्छे सभा भवन बनाओ जैसे यह यज्ञशाला स्वर्ग के समान मनोहर जान पड़े यह सुनकर समस्त देवताओं ने शीघ्र ही तत्पश्चात इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करते हुए कहा राजन यहा मेरे साथ तुम्हारे पूर्वज और संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक एकत्रित हुए है ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ भविष्य ग्रहण करेंगे अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा संवर्त ने उच्च स्वर से मंत्र पढ़ते हुए देवताओं के नाम ले लेकर अग्नि में हविष्य का हवन किया इसके बाद इंद्र तथा सोमपान के अधिकारी अन्य देवताओं ने उत्तम सोम रस का पान किया इससे सबको तृप्ति और प्रसन्नता हुई फिर सब देवता राजा मृत की अनुमति लेकर अपने अपने स्थान को चले गए तब राजा ने बड़े हर्ष के साथ वहां पग पग पर स्वर्ण की ढेरी लगवाई और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया उस समय धनाधिपति कुबेर की समान उनकी शोभा हो रही थी तत्पश्चात ब्राह्मणों के ले जाने से जो धन बच गया, उसको ने एक स्थान पर जमा कर दिया। फिर अपने गुरु के आज्ञा लेकर वे राजधानी को लौट गए और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे जो देखे राजा मृत ऐसे प्रभावशाली थे उनके यज्ञ में बहुत सा सुवर्ण एकत्रित किया गया था तुम उसी धन को मंगवाकर यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो वह संपायन जी कहते हैं जनबेजय सत्यवती नंदन व्यास जी के वचन सुनकर राजा युधि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन के द्वारा यज्ञ करने का विचार किया